महाभारत सततमो एकदशाधिकततमोध्याय सात्की और युधिष्ठि का संवाद संजय उवाच प्रीति चृदराक्षरमे च

कालयुक्त चित्रापिभाषित धर्मराज से तद्वाक्यम निपुंग सात कि भरत श्रेष्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठि संजय कहते हैं राजन धर्मराज का वह वचन प्रेमपूर्ण मन को प्रिय लगने वाला मधुर अक्षरों से युक्त

म्य विचित्र कहने योग्य तथा न्यायसंगत था न्याय भरश्रेष्ठ उसे सुनकर सिवर सात्की ने युधिष्ठिर को इस प्रकार उत्तर दिया श्रुतम ते गो वाक्यम सर्वे तमयाच्युत च चित्रगुना यथस्कर

अपनी मर्यादा से कभी चुत न होने वाले नरेश आपने अर्जुन की सहायता के लिए जो जो बातें कही हैं वह सब मैंने सुन ली आपका कथन अद्भुत न्याय संगत और यश की वृद्धि करने वाला है

एवं विधेय तथा काले माद प्रेक्ष सम्मेन्द्र यथा पार्थम तथ राजेंद्र ऐसे समय में मेरे जैसे प्रिय व्यक्ति को देखकर आप जैसी बात कह सकते हैं वैसे ही कही है आप अर्जुन से जो कुछ

कह सकते हैं वही आपने मुझसे भी कहा है न मे धनंजय से प्राणारक्षा कथन

प्रयुक्ता किम्ना महा महाराज अर्जुन के हित के लिए मुझे किसी प्रकार भी अपने प्राणों की रक्षा की चिंता नहीं करनी है फिर आपका आदेश मिलने पर मैं इस महायुद्ध में क्या नहीं कर सकता हूँ लोकत्रोधयेयम सदेवासुरुष

तत्युक्त नरेन्द्रे कितु दुर्बल

नरेंद्र आपके आज्ञा हो तो देवताओं असुरो तथा मनुष्यों सहित तीनों लोकों के साथ में युद्ध कर सकता हूँ फिर यहाँ इस अत्यंत दुर्बल सेना का सामना करना योधय से समन्त विजय से चरण राजन सत्य में तद्रवि बीते राजन मैं रण क्षेत्र में आज चारों ओर घूम

दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करूंगा और उस पर विजय पाऊंगा यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ कुशल्यहम कुशलिनम समासाध्य धनंजयम हथे जयद्रथे राजन पुनरे श्यामित राजन मैं कुशल पूर्वक रहकर सकुशल अर्जुन के पास पहुँच जाऊंगा और जद्रथ के मारे जाने पर उनके साथ ही आपके पास लौट आऊंगा।

अवश्यम तो मैं सर्व विज्ञाप्य स्व नाधिप वासुदेव से यदाक्यम फागुन से चीमता

परंतु नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध के लिए जाते समय मुझसे जो कुछ कहा था वह सब आपको सूचित कर देना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है न तो पुनः पुनः मध्य सर्वस्थ सैन्य वासुदेव अर्जुन ने सारी सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए

मुझे बारंबार बार कहकर दृढ़ता पूर्वक बांध लिया है आराम युद्धे मत कृत्वा यावद्धन भी जयद्रथम उन्होंने कहा था माधव आज मैं जब तक जयद्रथ का वध करता हूँ

तब तक युद्ध में तुम श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पूरी सावधानी के साथ राजा युद्ध की रक्षा करो महाबाहु महाबाह महारे निरपेक्ष हो जयद्रथम महाबाहु मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही भरोसा करके राजा को धरोहर की भांति सौंपकर निरपेक्ष भाव से जयद्रथ के पास

सकता हूँ जानोणम श्रेष्ठ प्रतिज्ञा चा पिते नित्यम सुधव माधव तुम जानते ही हो कि रण क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित आचार्य द्रोण कितने वेगशाली हैं

उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी तुम प्रतिदिन सुनते ही होगे। ग्रहणे धर्मराजस्य हो ग्रहण धर्मराजस्जो द्रोण निग्रह द्रोणाचार्य भी धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं और वे सम्रांगण में राजा युधिष्ठिर को कैद करने में समर्थ भी हैं। एवं तय समाधाय धर्मराजम नरोत्तम

गी सैंधव से बधा जी

ऐसी अवस्था में नरश्रेष्ठ धर्म राज की रक्षा का सारा भार तुम पर ही रखकर आज मैं सिंधुराज के वध के लिए जाऊंगा जयद्रथम चुत में श्याम माधव धर्मराज न चे द्रोणो निगृहणी यदि द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में धर्मराज को बलपूर्वक बंदी ना बना सके तो मैं जयद्रथ का वध करके

शीघ्र ही लौट आऊँगा निगृहते नर श्रेष्ठे भरद्वाजे न माधव बधोनस्यान बधो न स मधुवंशी वीर यदि द्रोणाचार्य ने नर युधिष्ठिर को कैद कर लिया

तो सिंधुराज का वध नहीं हो सकेगा और मुझे भी महान दुख होगा एवं गर श्रेष्ठ पांडवे सत्यवादी गमनम व्यक्त वनम प्रति भवे पुनः यदि सत्यवादी नर पांडुकुमार पांडु युधिष्ठिर इस प्रकार बंदी बनाए गए तो निश्चय ही हमें पुनः वन में जाना पड़ेगा सोयम व्यक्तम

भविष्य क्रुद्धो निगृहण याद युधि यदि द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में कुपित होकर युधिष्ठिर को कैद कर लेंगे तो मेरी यह विजय अवश्य ही व्यर्थ हो जाएगी मध्य महाबाहो प्रियाम मम माधव

जयाथम च यशोत्थम चक्ष महाबाहु माधव इसीलिए और मेरे यश की वृद्धि करने के लिए युद्ध स्थल की रक्षा करो सी निक्षेपो निक्षि भार नि मन दि प्रभो प्रभो इस प्रक...

का द्रोणाचार से निरंतर भय मानते हुए अर्जुन ने आपको मेरे पास धरोहर के रूप में रखू छोड़ा है याद्रते प्रभो महाबाहो प्रभो मैं प्रतिदिन युद्ध स्थल में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो

द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होकर उनसे युद्ध कर सके मापी मनते युद्धे भारत से वचन पृष्ठ तो नो सहे कर्म ताम व्यक्तुम मही पते अर्जुन मुझे भी बुद्धिमान द्रोणाचार्य का सामना करने में समर्थ योद्धा मानते हैं मही पते

मैं अपने आचार्य के इस संभावना को तथा उनके उस आदेश को न तो

पीछे ढकेल सकता हूँ और न आपको ही त्याग सकता हूँ द्रोणाचार्य अभेद्य कवच से सुरक्षित हैं वे शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने के कारण द्रोण क्षेत्र में अपने विपक्षी को पाकर उसी प्रकार क्रीड़ा करते हैं जैसे कोई बालक पक्षी के

खेल रहा हो यदि यदि कामदेव के अवतार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन यहां हाथ में धनुष लेकर खड़े होते तो उन्हें मैं आपको सौंप देता वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर सकते थे

कुरुत्मात्म गुप्ति कस्ते गुप्ता गते मयी य प्रति आद्रणे द्रोणम यंडव आप पहले अपनी रक्षा की व्यवस्था कीजिए

मेरे चले जाने पर कौन आपका संरक्षण करने वाला है जो रण क्षेत्र में तब तक द्रोणाचार्य का सामना करता रहे जब तक कि मैं अर्जुन के पास जाता और लौटता हूँ माचते भय मध्यास्तु राजन अर्जुन संभवम

न सजात महाबाह महाराज आज आपके मन में अर्जुन के लिए भय नहीं होना चाहिए वे किसी को उठा लेने पर कभी नहीं होते हैं ये च चौवीर का योधा तथा सैन्दव पौरवादित उदित्या महारथा ये चाने भी महार ये च

राजन कलाम राजन जो सौर सिंधु तथा पुरुदेश देश के योद्धा है जो उत्तर और दक्षिण के निवासी एवं अन्य मा हैं तथा तो जो कर्ण आदि श्रेष्ठ रथी

बताए गए हैं वे कुपित हुए अर्जुन की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है उद्युक्ता पृथ्वी जंगमाष्ठा बरा सर्वे न्थस्य सही युगे नरेश्वर देवता असुर मनुष्य राक्षस किन्नर तथा महान सर्प गणु शैतिय समुचि पृथ्वी

और सभी स्थावर जंगम प्राणी युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं तो भी सब मिलकर भी युद्ध स्थल में अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं एवं ज्ञावा महाराजनजय यत्र महेश्वासो कृष्णो सत्य पराक्रम

न तत्र कर्मणो व्यापत विद्यते महाराज ऐसा जानकर अर्जुन के विषय में आपका भय दूर हो जाना चाहिए जहाँ सत्य पराक्रमी और महाधनुर्धर वीर श्री कृष्ण एवं अर्जुन विद्यमान है वहाँ किसी प्रकार भी कार्य में व्याघात नहीं हो सकता दैव कृताश्रिता अमरसम अभिचावे कृतज्ञता दया च्रत

तो हम आपके भाई अर्जुन में जो दैवी शक्ति अस्त्र विद्या की निपुणता योग युद्ध स्थल में अमरस कृतज्ञता और दया आदि सद्गुण हैं, उनका आप बारंबार चिंतन कीजिए

मई चापे सहाएते गर्जुन प्रति जोड़े संखे चिंत्रे राजन मैं आपका सहायक रहा हूँ

यदि मैं भी अर्जुन के पास चला जाता हूँ तो युद्ध में द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उन पर भी आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए हे मात मनोरक्ष सत्याम कर तुम चार भरतवंशी नरेश द्रोणाचार्य आपको कैद करने की बड़ी इच्छा रखते है वे अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए

उसे सत्य कर दिखाना चाहते हैं कुरुस्वाद्यात्मनो गुप्तिम कस्ते गुप्ता गति मई यस्या हम प्रत्यत्थ गच्छे यम फाल प्रति अब आप अपनी रक्षा का प्रबंध कीजिए

पार्थ मेरे चले जाने पर कौन आपका रक्षक होगा जिस पर विश्वास करके मैं अर्जुन के पास चला जाऊ न्याम महाराजा अनिप्य महाभवे सत्य में त्रवी मित महाराज कुरुनंदन मैं आपको इस महासमर में किसी वीर के संरक्षण में रखे बिना कहीं नहीं जाऊँगा यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ

विचार बुद्धिमतां में श्रेष्ठ महाराज अपनी से इस विषय बहुत सोच करके आपको जो परम मंगल कारक कृत्य जान पड़े उसके लिए मुझे आज्ञा दे युधिष्ठिवाच एवे तहो यथावधति माधव न तो मे शुद्ध

भाव श्वेता स्वं प्रतिमा युधिष्ठिर बोले महाबाहु माधव तुम जैसा कहते हो वही ठीक है आर्य श्वेतवाहन द्रोणाचार्य की ओर से मेरा हृदय शुद्ध चिंतित नहीं हो रहा है

करम यत्नम आत्मनो रक्षणे हम गम समनुा यनंजय मैं अपनी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करूँगा तुम मेरी आज्ञा से वही जाओ जहाँ अर्जुन गया है आत्मसंक्षण संख्य गमनम चाजुनम प्रति विचार्य स्वयं बुद्ध्यामनम तय रोचते

मुझे युद्ध में अपनी रक्षा करनी चाहिए या अर्जुन के पास तुम्हें भेजना चाहिए इन दोनों बातों पर तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करके वहां जाना ही पसंद करो

सवाम अतिष्ठयाना य तो धनंजय ममा पे रक्षणम भीम करती महाबल महा अतः जहाँ अर्जुन गया है वहाँ जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ महाबली भीम सेन मेरी भी रक्षा कर लेंगे

पार्ष तस्दर्य पार्थिवास् महाबला द्रौपदेयास मात रक्षिष्य संशय

तात इयों से धृष्ट दुम्न महाबली भूपालगण तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र मेरी रक्षा कर लेंगे इसमें संशय नहीं है के, के आभ्रातर पंच राक्षस घटोत्क विराटो द्रुपद्चि शिखंडी च महारथ ध धृष्ट के बलवान कुंच भोजस्

नकुल सहदेव पंचालाजयास्था एक सहितास्तात रक्षिष्य संशय

पांच भाई केके के राजकुमार राक्षस घटोत्कच विराट द्रुपद महारथी श्रीखंडी धृट के तू बलवान, मामा कुंती नकुल सहदेव पांचाल तथा संजय वीरगण ये सभी सावधान होकर निसंदेह मेरी रक्षा करेंगे ना द्रोण सह सैन्य न कृत बरमाच संयुगे नचमां न चमा धरती

सेना सहित से द्रोणाचार्य तथा ये युद्ध स्थल में मेरे पास नहीं पहुंच सकते और ना मुझे परास्त परास्थ कर सकेंगे समरे मकर शत्रु को संताप देने वाला धृष्ट दुम्न सम्रांगण में कुपित हुए द्रोणाचार्य को पराक्रम करके रोक लेगा

ठीक वैसे ही जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोक देती है यत्र पारसत बलवत तत्र जहाँ शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुप कुमार संग्राम भूमि में खड़ा होगा वहां मेरी प्रबल सेना पर द्रोणाचार्य किसी तरह आक्रमण नहीं कर सकते

साज साय सम खडगे धन्वी चरभूषण यह धृष्ट दुम द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए कवच धनुष बाण खड्ग और श्रेष्ठ आभूषणों के साथ अग्नि से प्रकट हुआ है गच्छ विश्रब्धम गा श्रीमी संभ्रम धृष्ट दुमे क्रुद्धम द्रोणमावार्य

ता सि नंदन तुम निश्चित निश्चिंत होकर जाओ मेरे लिए संदेह मत करो धृष्ट तुम रण क्षेत्र में कुपित में द्रोणाचार्य को सर्वथा रोक देगा

ति श्री महाभारत द्रोण पर्वणी जयद्रथवध पर्वड़ी, पर्वड़ी युधिष्ठिर सात्यकी वाक्य एकादशाधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में युधिष्ठिर और सात्यकी का संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ